अल्लाह वाफा मित्रों इस पॉडकास्ट यात्रा के सातवें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है मैं उम्मीद करता हूं कि अब्दुल बहा के जीवन के बारे में और अधिक जानने और चिंतन करने में यह या पॉडकास्ट यात्रा आप लोगों को मदद कर रही होगी आज जो कहानी मैं आप सभी के साथ साझा करने जा रहा हूं वह एक बहुत ही रोचक कहानी है और क्योंकि इस कहानी में कई नाम है यह थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपको यह कहानी बहुत रोमांचक लगेगी कहानी हाजी सैयद भारत आ गए और भारत के एक नवाबी परिवार की एक राजकुमारी से उन्होंने विवाह कर लिया लखनऊ के कुछ भाइयों ने इसके बारे में जब खोज किया तो उन्हें मालूम हुआ कि यह नवाबी परिवार लखनऊ के थे विवाह के बाद हाजी सैयद जब हाजी सैयद मोहम्मद हिंदी भारत में रह रहे थे तब एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने उनकी कुंडली बनाई उस कुंडली में एक भविष्यवाणी थी कि उनके पोते पोतियों में से कई ईश्वर के प्रतिज्ञापित प्रकट रूप के अनुयायी बनेंगे हाजी सैयद मोहम्मद हिंदी को इस पर पूरा विश्वास था और इसलिए उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा कि मेरी संपत्ति मेरे उत्तराधिकारियों के बीच नियम के अनुसार वितरित की जाने के बाद जो कुछ नगद और अन्य चीजें बचे उसे एक ट्रस्ट में रखा जाना चाहिए ताकि जब प्रतिज्ञापित अवतार प्रकट हो तो यह उन्हें भेंट के रूप में दिया जा सके हाजी सैयद मोहम्मद हिंदी के दो पुत्र थे सबसे बड़े बेटे का नाम हाजी सैयद मेहदी था यह ज्य पुत्र भारत से वापस ईरान गए और वहीं रहने लगे ईरान में हाजी सैयद मेहदी कई खेतों घरों सार्वजनिक स्नान घरों और दुकानों के मालिक बन गए उन्होंने शहर में पानी ले जाने के लिए एक नहर के निर्माण के लिए अपने धन का एक तिहाई हिस्सा खर्च कर दिया और इस कारण से उनका नाम हाजी सैयद हाजी सैयद मोहम्मद नेहरी के कई बच्चे थे और उनमें से दो थे मिर्जा मोहम्मद अली नेहरी और मिर्जा हादी अब थोड़ी देर के लिए इन दो नामों को याद रखिएगा मिर्जा मोहम्मद अली नेहरी और मिर्जा हादी मिर्जा मोहम्मद अली नेहरी जब बड़े हुए तब वे सैयद काजिम और शेख अहमद की शिक्षाओं के दृढ़ और उत्साही अनुयाई बन गए। कुछ समय करबला में रहने के बाद, उन्होंने वहीं पर शादी भी कर ली बाद में मिर्जा हदी भी अपने भाई के साथ करबला में ही रहने आ गए। वर्ष 1844 में उन्होंने यह खबर सुनी कि शिराज में एक युवा ने प्रतिज्ञापित अवतार होने की घोषणा की है जैसे ही उन्होंने यह खबर सुनी मिर्जा हदी ने तुरंत अपने भाई से कहा मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कहता हूं कि शिराज का यह दैवीय व्यक्ति वही युवा होना चाहिए जो हाजी सैयद काजिम की कक्षाओं में अक्सर आता था दोनों भाई इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए तुरंत शिराज के लिए रवाना हो गए जब वे आधा रास्ता तय कर चुके थे तब उन्हें पता चला की बाब मक्का की तीर्थ यात्रा पर चले गए हैं फिर मिर्जा हादी करबला लौट और मिर्जा मोहम्मद अली नेहरी बाब ने संदेश को स्वीकार किया और उनमें से एक मिर्जा मोहम्मद अली नेहरी भी थे आपको याद होगा कि मैंने प्रारंभ में मिर्जा मोहम्मद अली नेहरी और मिर्जा हादी के दादा हाजी सैयद मोहम्मद की वसीयत के बारे में बताया था बाप को पहचानने के बाद दोनों भाइयों ने अपने अधिकांश खो दी थी क्योंकि उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने उन पर काफिर होने का आरोप लगा दिया था और सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया था लेकिन मिर्जा हादी अपने दादा की इच्छा को पूरा करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने कुरैतुल एन अर्थात ताहिर को अपने कीमती गहनों का एक बक्सा दे दिया की में रहते समय ही मिर्जा मोहम्मद अली नेहरी की पहली पत्नी का स्वर्गवास हो गया उनका इस पहली शादी से कोई बच्चा नहीं हुआ था एस्फाहान के प्रसिद्ध व्यापारी और बाब के अनुयायी में से एक ने मिर्जा मोहम्मद अली नेहरी को अपनी बहन से शादी करने का प्रस्ताव रखा वे राजी हो गए और तुरंत शादी हो गई उस शादी को दो साल बीत गए लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ। एक दिन बाब शीराज से यात्रा करते हुए ऐसा पहुंचे उस समय बाब इमाम जुमे के घर में मेहमान थे इमाम जुमे ने मिर्जा हदी को बाप की मेजबानी करने के लिए नियुक्त किया एक रात मिर्जा हादी ने बाब को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया भोज के दौरान बाब ने संतान नहीं थी बाप ने तब मिर्जा मोहम्मद अली नेहरी को एक चम्मच मिठाई भेंट की मिर्जा मोहम्मद अली नेहरी ने थोड़ा सा खाया और उसी क्षण उनके मन में विचार आया की शायद यह संतान प्राप्ति के लिए आशीर्वाद है इसलिए भोज समाप्त होने के बाद वे अपने घर लौट आए और बाकी बची मिठाई अपने पत्नी को भी दे दी ठीक उसके आठ महीने नौ दिन बाद उन्हें एक बेटी हुई उन्होंने उसका नाम फातिमा नहरी रखा जब यह बेटी बड़ी हुई तो वह बहुत प्यारी और बहुत मिलनसार थी कई वर्ष बीत गए और फातिमा के पिता और चाचा ने बहावला को प्रतिज्ञापित अवतार के रूप में भी स्वीकार कर लिया जब फातिमा 11 वर्ष की थी तब उनके पिता को उन्होंने यह कहते सुना था, "मेरा इरादा है कि मैं फातिमा को पवित्र परिवार के पास ले जाऊं पवित्र परिवार का तात्पर्य यहाँ पर बहावला के परिवार से है लेकिन बहुत जल्द ही उनके पिता का निधन हो गया और फिर उनके रिश्तेदार ने उनकी देखभाल की फातिमा नेहरी के रिश्तेदार उनसे बहुत प्रेम करते थे क्योंकि वे उन्हें परम पावन बाब द्वारा उनके परिवार को दिए गए एक उपहार के रूप में देखते थे उस समय पवित्र भूमि और एसपहान के अनुयायियों के बीच से गुजरने वाले सभी पत्रों को ले जाया करता था विवाह से पहले प्रेम से ओत प्रोत यह युवा प्रत्येक दिन फातिमा को एक पत्र लिखता था सभी रिश्तेदार और मित्र भी आगामी विवाह को लेकर बहुत ही प्रसन्न थे विवाहित दंपत्ति के रहने के लिए एक घर का निर्माण किया जा रहा था जैसे ही घर बनकर तैयार हुआ विवाह की रसम पूरी की गई लेकिन जैसे ही उनकी शादी हुई उस युवा ने फातिमा से बात करना या उन्हें देखने से भी इनकार कर दिया सभी ने कारण समझने की कोशिश की लेकिन उस युवा ने ईश्वर की सौगंध खाकर कहा कि मामला उसके काबू से बाहर है और कोई शक्ति उसे फातिमा से दूर रख रही थी वह कहता था कि इसके पीछे अवश्य ही कोई कारण है जो भविष्य में प्रकट और स्पष्ट हो जाएगा छह महीने के भीतर ही उस युवा की मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना के बाद फातिमा पूरी तरह से इस संसार और इसके निवासियों से अनासक्त हो गयी और प्रत्येक बंधन से खुद को दूर कर लिया ईश्वर के प्रेम से सराबोर होकर वह अपना पूरा समय ईश्वर के शब्दों और संकेतों का अध्ययन करने में एवं अनुयायियों के साथ मिलने जुलने में व्यतीत करती थी फिर एक दिन पवित्र भूमि से एसफान एक अतिथि आए बातचीत के दौरान फातिमा की चाची ने अतिथि से पूछा जब आप बहावला की उपस्थिति में थे तब क्या किसी लड़की के बारे में बात की गई थी जो मास्टर के लिए चुनी गई हो अतिथि ने उत्तर दिया कि उसने एक सपने के बारे में सुना था जो एक रात बहावला ने देखा था बहावला ने अपने सपने में देखा कि जिस लड़की का हाथ मास्टर के लिए मिर्जा हसन से मांगा गया था उस खूबसूरत लड़की का चेहरा धुंधला और अस्पष्ट हो गया उसी समय एक अन्य लड़की का चेहरा चेहरा सामने आया, जिसका जिसका चमक रहा था जिसका था। था और हृदय दीप्तिमान बहावला ने कहा था कि उन्होंने महानतम शाखा अर्थात अब्दुलवाहा के लिए उसी लड़की को चुना है जब फातिमा की चाची घर लौटी तो उन्होंने कहा कि जिस क्षण अतिथि बहावला का स्वप्न सुना रहे थे उसी समय उनके मन में यह विचार आया कि नीसंदेह फातिमा ही वह लड़की थी जिसे बहावला ने सपने में देखा था फातिमा ने रोते हुए उतर दिया यह नहीं हो सकता मैं इस अनुग्रह के योग्य नहीं हूं। समय बीतता गया और फिर एक दिन शेख सलमान पवित्र भूमि से एसफाहान पहुंचे वह एक खुशखबरी लेकर आए थे बहावला ने उन्हें फातिमा को अक्का लाने के लिए कहा था और उसके बाद पूरी तैयारी के साथ वे यात्रा पर निकल गए रास्ते में वे पर रुके उन्होंने उस पावन घर में रात बिताई जहां बाब ने घोषणा की थी वहां फातिमा बाब की पत्नी से भी मिली उस दौरान बाब की पत्नी फातिमा को बाब के बड़े चाचा की पत्नी से मिलाने के लिए ले गई, जो प्रभु धर्म की सच्चाई से पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी फातिमा ने वपटुता और प्रेम से उन्हें कुरान और के के के कई अंश कर बाब बाब धर्म की की। उस समय तो नहीं, पर काफी बाद में बाब के बड़े चाचा की पत्नी ने प्रभु धर्म को स्वीकार कर लिया फातिमा के जाने से पहले बाब की पत्नी ने उनसे कहा कि जब वे बहावला से मिलें, तो उनकी दो याचनाओं के बारे में उन्हें बताए पहली याचना यह थी कि बहावला के पावन वृक्ष की पातियों में से किसी एक का विवाह बाब के किसी रिश्तेदार से किया जाए ताकि इन दो दिव्य वृक्षों को बाहरी और प्रत्यक्ष जगत में भी जोड़ा जा सके आप लोगों को हम बता दें कि बहावला के पावन वृक्ष की पातियों से यहां तात्पर्य है बहावला के परिवार के स्त्री सदस्यों से दूसरा अनुरोध यह था कि उन्हें अर्थात बाप की पत्नी को बहावला से मिलने की अनुमति दी जाए यात्रा के अंत में फातिमा बहावला की उपस्थिति में पहुंच गईं। अक्का में वह लगभग पांच महीने तक कलीम नाम के एक अनुयायी के घर में रहीं। उन्हें कई बार बहावला से मिलने का सौभाग्य मिला एक दिन कलीम बहुत ही खुश होकर घर पहुंचे उन्होंने कहा मैं आपके लिए एक सबसे अद्भुत उपहार लाया हूं आपको एक नया नाम दिया गया है और वह है मुनिरे इस एपिसोड के लिए इतना ही अब्दुल बहा के विवाह के बारे में और जानेंगे अगले एपिसोड में